लस्मी टोपी एक मर्तबा एक जगह जो शहर से ज्यादा दूर नहीं थी वहाँ कोको रहता था। वो एक बहुत ही होशियार छोटा सा लड़का था। कोको के वालिद की एक बहुत बड़ी टोपियों की दुकान थी, ठीक शहर के बीचोंबीच। हालाँकि कोको एक बच्चा था, उसके वालिद अक्सर उसे अपनी गैर हाजिरी में वहाँ का काम वो अक्सर अच्छे से फरोख्त करता और अच्छा मुनाफा भी कमाता। कोको के वालिद भी उसके इस हुनर के कायल थे, पर वो अपने फर्ज़न्द के बारे में फिक्रमंद भी थे। जानू, कोको ने मुझे बताया कि आज उसने कितना अच्छा मुनाफा कमाया। वो अच्छा काम कर रहा है। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसे एक बड़ा कार कह रहा इस लड़के में यकीनन हुनर है पर हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी उसकी बढ़ती हुई जिद्दी फितरत की बबत कैसी ऐसी वो फारोख में माहिर है बस यही तो है तुम बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो आ... कैसे हो कोको क्या मैं उन बॉलर हेड्स में से एक देख सकता हूं मेरे वालिद मुझे एक जनाजे क्यों नहीं तुम witch's हैट्स खरीदते और उसे जनाजे पर पहनकर जाते witch हैट। अम्म क्या ये कुछ गलत नहीं होगा उसमें गलत क्या है जो लव्स तुम ढूंढ रहे हो वो बहुत ही अलग है मेरे दोस्त यकीनन ये अलग तो दिखेगा ये थोड़ा ज्यादा महंगा है bowler hats के मुकाबले में पर यही वो है जो इन दिनों हर कोई पहन रहा है ये � ये तुम पर अच्छा लगेगा। ओ, अम्म ठीक है फिर। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखें अब्बा, मैंने विचिस हेड्स बेच दी। देखा, मैंने कितना लाभ कमाया? ओ, आखिरकार, ये हैट हमारे पास कई सालों से पड़ा था। तुमने इसे किसे बेचा? पेन को, पेन को? तुम्हारा दोस्त पेन? उसे विचिस हेड किसलिए चा� उसे नहीं चाहिए थी। मैंने एक जरूरत इजाद की। क्या कारोबार इस तरह नहीं किया जाता, अब्बा? पहले मांग इजाद करो। रुको, मुझे इसकी बाबत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुमने क्या किया? तुमने उसके लिए जरूरत कैसे इजाद की, जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी? ओह, आसान है। मैंने उसे यकीन द तुमने ये क्या किया? जनाजा इंतकाल हुए लोगों के लिए माजरत पेश करने का मौका है। तुमने एक छोटे बच्चे को जनाजे पर भेजा, वो भी विच हेड पहनाकर? ये एक जनाजा है, कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक डानिश का सौदा था। मैंने इससे पैसा कमाया था। देखिए, ये � सिर्फ इसलिए कि तुमने इससे कुछ पैसे कमाए, ये इसे दानिशमंदी का सौदा नहीं बनाता। कोको, तुम्हें अपनी कार गुजारी के बारे में सोचना होगा। तुम क्या करोगे अगर उसके अब्बा यहां आएं और अपना पैसा वापस मांगें? मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगा। अगर बेन के अब्बा अपना पैसा वापस मांगते ह बेन अब उस हेड का क्या करता है ये तो उसकी मर्जी है ना मैंने सोचा था कि आप खुश होंगे मैंने उस बेकार हेड से निजात पा ली है कोको गुस्से में भरा दुकान से बाहर चला गया वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अब्बा क्यों खुश नहीं है उसने अच्छा मुनाफा कमाया था दूसरी तरफ कोको के अब्बा मुसलसल उस वो चाहते थे कि किसी तरह कोको ये समझ जाए कि अपने किए के अंजाम के बारे में हर एक को मुस्तैद रहना चाहिए। उस रात जब कोको के अब्बा ने एक गिरते हुए तारे को देखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने बेटे की खुशाली के लिए मुराद मांगी। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ करने से पहले सोचे। तारे � कैसे हो, को? हाँ? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हें एक तोफा देने आई हूँ। एक तोफा? क्या यह उस दानिश के सौदे के एवज में है जो मैंने अपनी दुकान में सरंजाम दिया? मुझे इसका इल्म था। ठीक है, ये लो, ये एक तिलस्मी टोपी है। हर मर्तबा जब तुम इसे पह बहुत खूब मैं दौलतमंद हो जाऊंगा पर एक बात याद रखना कोको अगर तुमने इस टोपी का इस्तेमाल तीन से ज्यादा मर्तबा किया तो हर सिक्के के बदली तुम्हारा कद एक इंच कम हो जाएगा और तुम छोटे हो जाओगे तो हर दफा जब मुझे सोने का सिक्का मिलेगा तो मैं बोना होता जाऊंगा ठीक है मैं ये याद रखूंग क्या क्या उम्मीद है तुम अच्छे से सोए होगे अ हाँ मैं सोया था हम्म लगता है तुम अब मुझसे और नाराज नहीं हो ये अच्छी बात है ओ आ, मेरा मतलब हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ शुक्रिया <laughs> मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें ये याद नहीं कराना चाहिए था आप मुझ पर चिल्लाएं जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कोको, -को, उम्मीद है तुम एक दिन समझ जाओगे कि जो कुछ भी मैं करता हूँ और कहता हूँ, वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। खैर, मैं और तुम्हारी अम्मी शहर से बाहर जा रहे हैं। हम आज शाम को वापस लौटेंगे। अच्छे से रहना ठीक है? पर कोको ने जवाब नहीं दिया। वो ये नहीं समझते हैं कि मौके मेरा एक ही मकसद है कि इन टोपियों से मुनाफा कमाना है। रुको, मेरी तिलसमी टोपी, मेरी तिलसमी टोपी कहाँ है? कोको अपने बिस्तर से उतरा और उसने अपने आसपास देखा। अचानक उसने अपने तकिये के नीचे देखा। मेरी तिलसमी टोपी। कोको ने बेताबी से उसे पहना और उतारा। टोपी के अंदर एक सोने का सिक्का थ अब मैं रिची रिच बन जाऊंगा मैं इसे दुबारा आजमाता हूँ उसने फौरन ही इसे अपने सिर पर रखा और उतारा तो वहां मिला एक और सोने का सिक्का कोको -को, को अच्छे से याद था जो परी ने उससे कहा था अगर तुमने इस टोपी का इस्तेमाल तीन से ज़्यादा मर्तबा किया तो हर सिक्के के बदले तुम्हारा कद एक इंच कम हो जाएगा। और तुम हम्म मेरे ख्याल से एक हफ्ते के लिए काफी है मैं इसे एक दफा और इस्तेमाल करना चाहूँगा जब अम्मी और अब्बा वापस आएंगे वो जरूर बहुत खुश होंगे कोको ने एहतियात बरतते हुए अपनी टोपी अलमारी में रखती और अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया उसे बहुत खुशी हुई पर वो मुसलसल अलमारी मुझे सच में मुझ अपने बाल कटवाने चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्म, अम अब मैं क्या करूं? खैर मैं टोपी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर फिर मैं अम्मी और अब्बा का इंतजार करना चाहता हूँ। वो ये देखकर बहुत खुश होंगे कि उनका बेटा कितना खुशनसीब है। पर रुको, मैं बच्चा नहीं हूँ कि म� हाँ, मैं एक दफा और टूपी का इस्तेमाल करूंगा और मैं उन्हें तीन सोने के सिक्के दिखाऊंगा। कोको ने वही किया जो उसका दिल चाहा। वो बहुत खुश था कि अब उसके हाथ में तीन सोने के सिक्के हैं। पर, हम्म, बस तीन सोने के सिक्के काफी नहीं हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचें, तो मैं अपने सभी और यही हुआ। कोको -को, को एक और सिक्का मिला और उसके बदले उसका कद एक इंच और छोटा हो गया। देखा? ये ज़्यादा नुकसान नहीं है। किसी को भी ये इल्म नहीं होगा कि मैं एक इंच कम हुआ हूँ। कैर एक, दो, तीन और चार। मैं बस इससे खुश नहीं हूँ। बहुत अम्काना लगेगा अपने वालिदान को बस चार सिक्� अगर मेरा कद घट रहा है, तो कम से कम मुझे इससे बड़ा खजाना कमा लेना चाहिए। साथ ही मैं बहुत ही कम उम्र भी हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है अपने कद में इजाफा करने के लिए। मुझे इस सौदे का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। अंजाम के बारे में बिना सोचे कोको टोपी से पैसे निकालता रहा, और कुछ अब ये एक दानिशमंदी का सौदा है। मैं कुछ ही महीनों में अपना कस्बा वापस पड़ालूँगा और फिर भी दौलतमंद बना रहूँगा। चलो अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। पर कोको ने एक बात नहीं समझी थी। ओ? ओ नहीं। कोको को लंबा होने में कई साल लग गए थे और उसने मिंटो में उसका सौदा करके गवां दिया। र रु, मतलब ये कि अपना कद हासिल करने में मुझे कई साल लग जाएंगे? ओ नहीं, ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ? अपना कद वापस कैसे हासिल करूँ? मैं मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बिस्तर तक भी नहीं पहुंच सकता। मैं किचन के काउंटर पर भी नहीं पहुंच सकता कुकीज लेने के लिए। और मैं दुकान पर भी नहीं जा सकता नहीं। वो उसे अपने सिर पर डालने से डर रहा था। तो उसने फर्श पर पड़े हुए सोने के सिक्के उठाए और उन्हें वापस टोपी में डालने की कोशिश की। ये लो, अपना सारा पैसा वापस ले लो, अपना सोना ले लो, मुझे फिर से लंबा बना दो, मेहरबानी करके कुछ तो करो, बेकार की टोपी। कोको ने इतनी जोर से सिक्के टोपी म اب کیا کروں گا کچھ منٹ رونے کے بعد کوکو سو گیا اور اسے ایک اور خواب آیا کوکو کہاں ہو تم میں یہاں ہوں نیچے دیکھو یا خدا تم نے یہ کیا کر لیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کا استعمال نہ کرنا میں جانتا ہوں پر पर मैं एक दानिशमंदी का सौदा करना चाहता था मैंने सोचा कि एक इंच कद गट घटाकर सोने का हिस्सा हासिल करना बहुत ही आसान तरीका है दौलतमंद बनने का कोको -को, एक दानिशमंदी का सौदा करने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि एक आसान तरीका ढूंढो कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हें अपने काम के अंजाम ये बहुत ही लापरवाही और अहम का नाकाम लगता है कि मैंने कद का सौदा किया। बिल्कुल सही। तो फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? तुम सही रास्ते का इंतखाब कर सकते थे। मुझे इल्म है, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। अब मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ? मैं टोपी वापस ले सकती हू تم سونا رکھ سکتے ہو اور برسو انتظار کر سکتے ہو اپنے قد کی واپس لوٹنے کا۔ نہیں بلکل نہیں اپنی ٹوپی اور اپنا سارا سونا واپس لے لو اور مجھے اتنا ہی لمبا بنا دو جتنا میں تا کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ایک دکان ہے اور میں ابھی بھی سکول میں ہوں۔ میں اپنا خود کا سونا کماؤں گا اور میں جانتا ہوں میرے والدین بہت خوش ہوں گے۔ یہ ایک اچھا انتخاب ہے کوکو، یہ لے لو۔ जब कोको की आँख खुली, तो उसने खुद को फश पर पाया। जब वो खड़ा हुआ, तो उसने जान लिया कि वो अपने उस लंबे जिस्म में वापस आ गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो उसे खोलने के लिए दौड़ा। अब्बा। ओह, हम इतनी देर के लिए तो नहीं गए थे। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। अब मैं समझ गया हूँ صرف اس لیے کہ وہ آسان لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دانشمندی کا سودا ہے اب سے میں ہمیشہ اپنی کارگزاری کے اثر کے بارے میں سوچوں گا आ, تم نے خود بخود یہ جان لیا میرے خیال سے مجھے تمہیں زیادہ تنہا چھوڑنا چاہیے نہیں کبھی نہیں کوکو نے اپنے اببا کو کسکر پکڑ لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ کبھی مستقبل کے بارے میں سوچے بینا کام نہیں کرے گا کہانی خط